श्री भागवत महापुराण अष्ट स्कंध अथ द्वाझोध्याय बलि के द्वारा भगवान की स्थिति और भगवान का उस पर प्रसन्न होना श्री शुकुवाच एवं प्रकृतो राज विद्यम्य भिन्नात्मा प्रत्या विक्लव वच सुखदेव जी कहते हैं परिचित इस प्रकार भगवान ने असुरराज बलि का बड़ा तिरस्कार किया और उन्हें धैर्य से विचलित करना चाहा, परंतु वे तनिक भी विचलित न हुए बड़े धैर्य से बोले बलिर्वाच यदुत्तम श्लोक भमानतम वचो व्यली कम सुवर्य मनते पदम तृतीय कुरुश्रेष्ठ दैत्यराज बलि ने कहा देवताओं के आराध्य देव आपकी कृति बड़ी पवित्र है क्या आप मेरी बात को असत्य समझते हैं ऐसा नहीं है मैं उसे सत्य कर दिखाता हूँ आप धोखे में नहीं पड़ेंगे आप कृपा करके अपना तीसरा पद मेरे सिर पर रख दीजिए विभेह नित नैवाथ कृछाद्रहा मुझे नरक में जाने का अथवा राज्य से च्युत होने का भय नहीं है मैं पास में बंधने अथवा अपार दुख में पड़ने से भी नहीं डरता मेरे पास फूटी कौड़ी भी न रहे अथवा आप मुझे घोर दंड दे यह भी मेरे भय का कारण नहीं है मैं डरता हूँ तो केवल अपनी अपकीर्ति से उन श्लाघ्य तमम बंडे दंडमरहत यम माता पिता भ्राता सुहृदादिशंति अपने पूजनीय गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ दंड तो जीव मात्र के लिए अत्यंत वाचनी है क्योंकि वैसा दंड माता पिता भाई और सुहृद भी मोह नहीं दे पाते तम नूनम असुराणामोक्ष परमो गुरु योलोलेख मदान विभ्रंत चक्षुरा दिशत आप छिपे रूप से अवश्य ही हम असुरों को श्रेष्ठ दिया हुआ शिक्षा दिया करते हैं आप छिपे रूप से अवश्य ही हम असुरों को श्रेष्ठ शिक्षा दिया करते हैं अतः आप हमारे परम गुरु हैं जब हम लोग धन कुलीनता, बल आदि से मद से अंधे हो जाते हैं तब आप उन वस्तुओं को हमसे छीन कर हमें नेत्रदान करते हैं रूढे फिरे यामुहे आपसे हम लोगों का जो उपकार होता है उसे मैं क्या से योग करने वाले गन, जो सिद्धि प्राप्त करते हैं वही सिद्धि बहुत से असुर को आपके साथ दृढ़ भैर भाव करने से ही प्राप्त हो गई है तेनाहम निस्मी भवता भूरी कर्मणा बद्ध वारुण पासे ना न्यसे जिनकी ऐसी महिमा ऐसी अनंत लीलाएँ हैं वही आप मुझे दंड दे रहे हैं और वरुण पास से बांध रहे हैं इसकी न तो मुझे कोई लज्जा है और न किसी प्रकार की व्यथा ही पितामहो मेंदीय सम्मत प्रहलाद आवेशकृत साधुवाद भविपक्षे न विचित्र वैश प्रभु प्रहलाद जी की सारे जगत में प्रसिद्ध है वे आपके भक्तों में श्रेष्ठ माने गए हैं उनके पिता ने आपसे विरोध रखने के कारण उन्हें अनेकों प्रकार के दुख दिए परंतु वे आपके ही पायण रहे उन्होंने अपना जीवन आप पर ही निछावर कर दिया कि मात्मना किम किम तो भूतया है कि उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि शरीर को लेकर क्या करना है जब यह एक न एक दिन सास छोड़ ही देता है जो धन संपत्ति लेने के लिए स्वजन बने हुए हैं उन ढाकों से अपना स्वार्थ ही क्या है पत्नी से भी क्या लाभ है जब वह जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में डालने वाली ही है जब मर ही जाना है तब घर से मोह करने से भी क्या स्वार्थ है इन सब वस्तुओं में उलझ जाना तो केवल अपनी आयु को खो देना है इत्थम संश्चित पिता बहो महान अगाधपोधो भवतः पाध पद्म प्रपेदे या कृतो भयम जनादी त्पणस ऐसा निश्चय करके मेरे पितामह प्रलादी ने यह जानते हुए भी कि आप लौकिक दृष्टि से उनके भाई बंधुओं के नाश करने वाले शत्रु हैं फिर आपके ही एवं अविनाशी चरण कमलों की शरण ग्रहण की गई। क्यों न हो वे संसार से परम विरक्त अगाध बोध संपन्न उदार हृदय एवं संत सिरोमिणी जो थे अथाह दैवे न लीत प्रथम त्याजित श्री इदम कृतांतांति कवर्ती जीवित युव शब्द मत न बुद्ध्य आप उस दृष्टि से मेरे भी शत्रु हैं फिर भी विद्या विधाता ने मुझे बलात् ऐश्वर्य लक्ष्मी से अलग करके आपके पास पहुंचा दिया है अच्छा ही हुआ क्योंकि ऐश्वर्य लक्ष्मी के कारण जीव की बुद्धि जड़ हो जाती है और वह यह नहीं समझ पाता कि मेरा यह जीवन मृत्यु के पंजे में पड़ा हुआ और अनित्य है श्री शु कु प्रहलाद भगवत प्रियु श्रेष्ठ रा का पति श्री सुखदेव जी कहते हैं परिचय राजा बलि इस प्रकार कही रहे थे कि उदय होते हुए चंद्रमा के समान भगवान के प्रेम पात्र प्रहलाद जी वहां आ पहुंचे तमिंद्रसेन सपितामहया विराजमान नलिनायते क्षण प्रांसुम विषंगं बरम मंजन प्रलंब बाहुम सुभगम समेक्षत राजा बलि ने देखा कि मेरे पितामह बड़े श्री संपन्न है कमल के समान कोमल नेत्र हैं, लंबे लंबे भुजाएं हैं सुंदर ऊंचे और श्यामल शरीर पर पीताम्बर धारण किए हुए हैं तस्महे बलिर्वरुणपाशंत्रित समर्णम लोपजहारूर्वत नामुलोचन लो तबे नो बलि इस समय वरुण पास में बंधे हुए थे इसलिए प्रहलाद जी के आने पर जैसे पहले वे उनकी पूजा किया करते थे उस प्रकार न कर सके उनके नेत्र आंसुओं से चंचल हो उठे लज्जा के मारे मुँह नीचा हो गया उन्होंने केवल सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया सी न प्रहलाद जी ने देखा कि भक्त वत्सल भगवान वही विराजमान है और सुनंद आदि पार्षद उनकी सेवा कर रहे हैं प्रेम के उद्रेक से प्रहलाद जी का शरीर पुलकित हो गया उनके आंखों में आंसू छलक आए वे आनंदपूर्ण हृदय से झुकाए, अपने स्वामी के पास गए और पृथ्वी पर सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया। प्रहलाद वाच साझीतम तथैव शोभनम मन्े महानग्रहो विभ्रंसित्री आत्मोहनाथ प्रहलाद जी ने कहा प्रभु आपने ही बलि को यह ऐश्वर्यपूर्ण इंद्रपद दिया था अब आज आपने ही उसे छीन लिया आपका देना जैसा सुंदर है वैसा ही सुंदर लेना भी मैं समझता हूं कि आपने इस पर बड़ी भारी कृपा की है जो आत्मा को मोहित करने वाली राज्य लक्ष्मी से इसे अलग कर दिया यया विद्वान अतः तथ विचे गतिमात्म यथा नमस्ते वै प्रभो लक्ष्मी के से तो विद्वान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं उसके रहते भला अपने वास्तविक स्वरूप को ठीक ठीक कौन जान सकता है अतः उस लक्ष्मी को छीन कर महान उपकार करने वाले समस्त जगत के महान ईश्वर सबके हृदय में विराजमान और सबके परम साक्षी श्री नारायण देव को मैं नमस्कार करता हूं श्री शुकुवाच तस्तो राज्य गर्भो भगवान वाच मधुसूदनम श्री सुखदेव जी कहते हैं परिचित प्रहलाद जी अंजलि बांधकर खड़े थे उनके सामने ही भगवान ब्रह्मा जी ने वामन भगवान से कुछ कहना चाहा। व्याख्या पतिम साधि तत्पत्नी भय विफला प्रांजलि प्रणते तो्रम बफा मुखी निप परंतु इतने में ही राजा बलि की परम सात भी पत्नी विंध्यावली ने अपने पति को बधा देख कर भयभीत हो भगवान के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़ मुंह नीचा कर वह भगवान से बोली विंध्यावलीच क्रीड़ा धमात्मन इदम ते जगत कृतम ते स्वाम्यं तो त्र कुयो पर ईश कु कर्तु प्रभो स्व किमत आवहंतीत करवली ने कहा प्रभो आपने अपनी क्रीड़ा के लिए ही इस संपूर्ण जगत की रचना की है जो लोग कुबुद्धि हैं वे ही अपने को इसका स्वामी मानते हैं जब आप ही इसके कर्ता भरता और संघर्ता हैं, तब आपकी माया से मोहित होकर अपने को झूठ मूठ करता मारने वाले निर्लज आपको समर्पण क्या करेंगे ब्रह्मोवाच भूतभावन भाव भूते जगन्मय मुंच सर्वस्व दायम अर्ति निग्रह ब्रह्मा जी ने कहा समस्त प्राणियों के जीवन दाता, उनके स्वामी और जगस्वरूप देवाधिदेव प्रभो अब आप इसे छोड़ दीजिए आपने इसका सर्वस्व ले लिया है अतः जब यह दंड का पात्र नहीं, अब अतः अब यह दंड का पात्र नहीं है कृष्णा न दत्ता भूलोका कर्माजितावेदित सर्वस्वात्मा विप्लया धिया इसने अपनी सारी भूमि और पुण्य कर्मों से उपार्जित स्वर्ग आदि लोग अपना सर्वस्व तथा आत्म आ, आत्मा तक आपको समर्पित कर दिया है एवं ऐसा करते समय इसकी बुद्धि स्थिर रही है यह धैर्य से च्युत नहीं हुआ है यदजोर सठधी सलिल प्रदा दुर्वांकुरैर विधा सती सपरियाम गतिमसो भजते त्रिलोक दास्वान विक्ल मनाह कथमा छेत प्रभो जो मनुष्य सच्चे हृदय से कृपणता छोड़कर आपके चरणों में जल का अर्घ देता है और केवल जल से भी आपकी सच्ची पूजा करता है उसे भी उत्तम गति की प्राप्ति होती है फिर बलि ने तो बड़ी प्रसन्नता से धैर्य और स्थिरता पूर्वक आपको त्रिलोकी का दान कर दिया है तब यह दुख का भागी कैसे हो सकता है श्री भगवान वाच ब्रह्मण यमन हो तद्विष्णोम तद्विषोम विथुनोम्य हम जन्मद पुरुष स्तब्धो लोकमाम थे भगवान ने कहा ब्रह्मा जी मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन छीन लिया करता हूँ क्योंकि जब मनुष्य धन के मध से मतवाला हो जाता है तब मेरा और लोगों का तिरस्कार करने लगता है मेरा और लोगों का तिरस्कार करने लगता है यदा कदाचित जीवात्मा संसलन कर्म नाना जोड़ी स्वनी सोम पौरुषि गतिमा यह जीव अपने कर्मों के कारण विवश होकर अनेक योनियों में भटकता रहता है जब कभी मेरी बड़ी कृपा से मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है जन्म कर्म अवयोप विद्यवर्यधनादि यद न भवे स्तंभ त्राज मद अनुग्रह मनुष्योनि में जन्म लेकर यदि कुलीनता कर्म अवस्था रूप विद्या ऐश्वर्य और धन आदि के कारण घमंड न हो जाए तो समझना चाहिए कि मेरी बड़ी ही कृपा है सर्वश्रेय प्रती हंत मुचेन मत पर कुलीनता आदि बहुत से ऐसे कारण हैं जो अभिमान और जड़ता आदि उत्पन्न करके मनुष्य को कल्याण के समस्त साधनों से वंचित कर देते हैं परंतु जो मेरे शरणागत होते हैं वे इनसे मोहित नहीं होते। अग्रणी होतेम माया थी दन मुह्य यह बलिदानों और दैत्य दोनों ही वंशों में अग्रगण्य और उनकी कीर्ति बढ़ाने वाला है इसने उस माया पर विजय प्राप्त कर ली है जिसे जितना अत्यंत कठिन है तुम देख ही रहे हो इतना दुख भोगने पर भी यह मोहित नहीं हुआ क्षीण ऋधच्युत स्थान क्षिप्त बद परित्यक्तो ज्ञातभि पर गुरुण भर्षि सप्तौ जहो सत्यम न सुब्रत चलुक्त मैं धर्मो नाजम तेज सत्यवाग इसका धन छीन लिया राजप से अलग कर दिया तरह तरह के आक्षेप किए ने बांध लिया, भाई बंधु छोड़कर चले गए इतनी भोगनी पड़ी यहां तक कि गुरुदेव ने भी इसको डांटा फटकारा और साप तक दे दिया परंतु इस दृढ़व्रति ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी मैंने इससे छल भरी बातें की मन में छल रखकर धर्म का उपदेश किया परंतु इस सत्यवादी ने अपना धर्म न छोड़ा एस में प्रापि स्थानम भविन्तेन्द्रो महाश्री सावर्णते अतः मैंने इसे वह स्थान दिया है जो बड़े बड़े देवताओं को भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है सावर्णी मनमंत्र में यह मेरा परम भक्त इंद्र होगा ताव विश्वकर्मा विर्मित जन्नाधयो व्याधयश्च क्लमस्तरा परा भव नोपसर्गा निवसता संभवंती ममेक्ष तब तक यह विश्वकर्मा के बनाए हुए सुतल लोक में रहे वहाँ रहने वाले लोग मेरी कृपा दृष्टि का अनुभव करते हैं इसलिए उन्हें शारीरिक अथवा मानसिक रोग थकावट तंद्रा बाहरी या भीतरी शत्रुओं से पराजय और किसी प्रकार के विघ्नों का सामना नहीं करना पड़ता इंद्रसेन महाराज जाति भो भद्रमस्तु थे सुतलम स्वर्ग भी प्राथम ज्ञात भी परिवारिता बलि को संबोधित कर महाराज इंद्रसेन तुम्हारा कल्याण हो अब तुम अपने भाई बंधुओं के साथ उस सुतल लोक में जाओ जिसे स्वर्ग के देवता भी चाहते रहते हैं न वाम अभी भविष्य लोके सा परे रक्षा सनाति गैत्याशक्रम में सुधीशती बड़े बड़े लोकपाल भी अब तुम्हें पराजित नहीं कर सकेंगे दूसरों की तो बात ही क्या है जो दैत्य तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे मेरा चक्र उनके टुकड़े तुकड़े कर देगा रक्षसेनुगम सरछदम सदा सन्निहतम वीर त्रम दक्षते भवान मैं तुम्हारी तुम्हारे अनचरों की और भोग सामग्री के भी सब प्रकार के विघ्नों से रक्षा करूँगा बलि। तुम मुझे वहाँ सदा सर्वदा अपने पास ही देखोगे तत् दानो दैत्यानाम संघाते भाव आसुर मद अनुभाव वही सद्या कुंठों विनक्षति दानों और दैत्यों के संसर्ग से तुम्हारा जो कुछ आशुर्भाव होगा वह मेरे प्रभाव से तुरंत दब जाएगा और नष्ट हो जाएगा ये श्रीमद्दवते महापुराणे पारंथा देतायां अष्टम स्कंधे वामन प्रादुर्भाव बलिवामन संवादोनाम द्वांशोध्याय